भय से अभय की ओर सदगुरु ओषो के प्रवचनाशो का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक सोलह आशा रहित और भय रहित महावीर के सूत्र को खूब हृदय में हीरे की तरह संभाल कर रख लेना जो संसार के स्वरूप से सुपरचित निसंग निर्भय और जो ठीक से सुपरिचित हुआ संसार से जिसने सब कड़वे मीठे अनुभव लिए जो डरा नहीं जो निसंकोच उतर गया अंधेरों में जो गड्ढों में भी गिरा भयभीत न हुआ जिसने सारे जीवन के अनुभव लेने की ठानी कि परिचित तो होलू इस जीवन में आया हूं ठीक से जान है जिसने उधार वचन न सीखे और उधार सिद्धांतों का बोझ न ढोया और शास्त्रों से न जिया जीवन के शास्त्र को ही शिक्षा देने का जिसने मौका और अवसर दिया वो अपने आप निसंग हो जाएगा निसंगता का अर्थ है जीवन को ठीक से पहचानोगे तो तुम पाओगे तुम अकेले हो साथ होना धोखा है हम सब अकेले अकेले के कारण डर लगता भय होता असुरक्षा मालूम होती तो हमने संग साथ बना लिया है लेकिन संगसाथ मान्यता भर रहे तुम मरोगे अकेले जाओगे तुम आए अकेले जाओगे अकेले थोड़ी देर को अपरिचित लोगों से और ध्यान रखना जब मैं अपरचित कर रहा हूं तो मेरा मतलब यह नहीं कि जिसे तुम नहीं जानते जिसे तुम सोचते हो कि तुम जानते हो वो भी तो अपरिचित तुम्हारी पत्नी परिचित एक दिन एक अपरिचित स्त्री के साथ सात चक्र लगा लिए थे परिचय हो गया तुम्हारा बेटा तुमसे परिचित एक दिन एक अनजान आत्मा तुम्हारे घर में पैदा हो गई थी सिर्फ तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ तो परिचित है तुमने उसके अवतरण में थोड़ा सात सहयोग दिया तो परिचित है खलील जिब्रान ने कहा है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं तुमसे आते हैं जरूर तुम माध्यम हो लेकिन दावा मत करना कि हमारे बच्चे हमारे तुम उन्हें प्रेम तो देना ज्ञान मत देना क्योंकि वे कल में जिएंगे वे भविष्य में जिएंगे उस भविष्य का तुम्हें सपना भी नहीं आ सकता तुम्हारा ज्ञान अतीत का है वे भविष्य में जिएंगे तुम अपना प्रेम देना अपना ज्ञान मत देना और दावा मत करना कि बच्चे हमारे एक आदिम जाति है होपी अकेले होपी भाषा ऐसी भाषा है जो इस संबंध में सच के करीब पहुंचती तुम अपने बेटे को लेकर कहीं जाते हो कोई पूछता है कौन है तुम कहते हो मेरा बेटा या मेरी बेटी होपी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है अगर होपी बाप अपने बेटे को लेकर कहीं जा रहा हो कोई पूछता ये कौन है तो वो कहता है ये लड़का है जिसके साथ हम रहते ये लड़का है जो हमारे घर पैदा हुआ है, पता नहीं कौन है यह बात ज्यादा समझ में आने जैसी लगती है यह लड़का हमारे साथ रहता है। हम इस लड़के के साथ रहते संयोग है यह हमारे घर में पैदा हुआ वैसे हम जानते नहीं कौन है कौन जानता है कभी अपने छोटे बच्चे की आंखों में झांक के देखा जानते हो इससे ज्यादा अजनबी आंखें और कहां पाओगे कोई उपाय नहीं अपने को नहीं जानते दूसरे को हम जानेंगे कैसे और एक बात तय है कि अकेले हम आते अकेले हम जाते और बीच में ये जो दो दिन का मेला है इसमें हम बड़े संबंध बना लेते राह पे चलते लोगों के हाथ में हाथ डाल लेते कोई पत्नी हो जाता कोई पति हो जाती कोई मित्र हो जाता कोई शत्रु हो जाता हम जल्दी से संबंध जोड़ लेते ताकि अकेलापन छिप जाए हम संबंध की चादर फैला देते हैं ताकि अकेलापन भीतर छिप जाए हम अकेले होने से डरे भयभीत कोई तो अपना हो इस अजनबी दुनिया में दो चार को अपना बना के थोड़ा भरोसा आता है कोई फिक्र नहीं कोई तो अपना है किसी से तो नाता है जिस व्यक्ति ने भी जीवन को गौर से देखा वो ये पाएगा कि हम निसंग हैं। और जब निसंग हैं तो नाते रिश्तों के धोखे में पड़ने का कोई कारण नहीं इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम सब नाते रिश्ते तोड़ के आज भाग जाओ भागने का तो ख्याल उसी को आता है जिसको समझ नहीं आई माँ माँ रहेगी पिता पिता रहेगा बेटा बेटा रहेगा लेकिन भी तरफ तुम जानते हो जाग के जानते हो कि कोई कोई का नहीं कोई अपना नहीं खेल के नियम जैसे ताश खेलते हैं हम तो ताश के पत्ते में रानी होती राजा होता गुलाम होता और सब कुछ होता लेकिन कोई हम मानते थोड़ी कि राजा रानी हैं जानते हैं कि ताश का पत्ता है खेल है अगर कोई आदमी ताश के पत्तों में एकदम उठ के खड़ा हो जाओ कहे कि सब धोखा है मैं तो त्याग करता हूं ये राजा रानियों का तो तुम्हें हंसी आएगी क्योंकि त्याग करने का ख्याल तो तभी सार्थक हो सकता है जब राजा रानी सच्चे हो तुम कहोगे पागल हुए हु, है ही कौन जिसको तुम त्याग कर रहे हो ये राजा रानी तो कागज पर बने चिन्ह है ये तो हमारी मान्यता है त्याग तो तब हो सकता है जब हो तो जब कोई आदमी कहता है मैं पत्नी को छोड़ के जंगल जा रहा हूं तो चूक गया पत्नी को छोड़ के जाके जंगल जाने की क्या जरूरत थी पत्नी जब तुम्हारे बिल्कुल पास बैठी है हाथ में हाथ डाले बैठी तब भी तुम अकेले हो ये जानना पत्नी अकेली है ये जानना बेटा जब तुम्हारी गोद में खेल रहा है तब भी जानना है कि तुम अकेले हो बेटा अकेला है संबंध ताश के पत्तों का खेल है। संयोग मात्र है नदी ना हो संयोग थोड़ी देर को मिलना हो गया है इन थोड़े क्षणों में इस तरह जियो कि तुम्हारे कारण किसी को व्यर्थ दुख ना पहुंचे बस काफी थोड़ी देर राह पर साथ हो लिए, गीत गुनगुना लो ठीक कुछ देते पने, दे दो ठीक लेकिन इस भ्रांति में मत पड़ना कि सदा संबंध रहने वाला है निसंग और जिसको यह पता चला कि मैं निसंग निसंगू वो निर्भय हो जाता मूल भित्ति है जीवन से जो सुपरचित होता वो निसंग हो जाता जीवन को देखोगे तो दिखाई ही पड़ जाएगा अकेला हूं बिल्कुल अकेला हूं जन्मों जन्मों से अनंत की यात्रा पर अकेला हूं और जब अकेला हूं और साथ संगी होने का कोई उपाय ही नहीं है तो भय कैसा है जब अकेला ही हूं और अकेला ही रहा हूं और अकेला ही रहूंगा तो अब भय भी क्या करना जब कोई आदमी तथ्यों को देख लेता तथ्य स्वीकार हो जाते अक्सर ऐसा होता है कि युद्ध के मैदान पर जब सैनिक जाते तो बहुत डरे रहते जाने के पहले डरे रहते बड़े घबराए रहते मौत की तरफ जा रहे हैं पता नहीं लौटेंगे नहीं लौटेंगे लेकिन जैसे ही युद्ध के मैदान पे पहुंच जाते हैं भय समाप्त हो जाता फिर गोलियां चलती रहती हैं और बम गिरते रहते और वो ताश भी खेलते हैं गपसप भी करते हैं हंसते भी हैं गुनगुनाते भी हैं भोजन भी करते हैं सब चलता है एक दफा युद्ध के मैदान पर पहुंच गए एक बात स्वीकृत हो जाती कि ठीक है मौत है जो है उससे बचने का क्या है भागने का कहां है जैसे ही हम तथ्यों के साथ आंख मिलाना सीख जाते एक अभय पैदा होता है कि जो है, है मौत है तो है करोगे क्या जाओगे कहां भागोगे कहां फिर युद्ध के क्षेत्र से तो भागना संभव भी है युद्ध के क्षेत्र में तो बचने का कोई उपाय हो भी सकता है लेकिन जीवन के क्षेत्र में कहां भागोगे यहां तो मौत सुनिश्चित ही है कहीं भी जाओ कैसे भी बचो कहीं भी छिपो मौत तुम्हें खोज ही लेगी तो जब होना ही है तो स्वीकार हो जाता है निसंग निर्भय और आशा रहित ये आशा रहित शब्द को बहुत ख्याल से समझने की जरूरत है जीवन में हम कामना से भी ज्यादा आशा से बंधे साधु संत तुम्हे कहते हैं वासना छोड़ो ये नहीं कहते कि आशा छोड़ो क्योंकि अगर आशा छोड़ो तो साधु संति भी आशा ही के सहारे जी रहे स्वर्ग की आशा मोक्ष की आशा इस संसार में नहीं मिला तो परलोक में मिलेगा सुख इसकी आशा महावीर की बात कुछ और है महावीर कह रहे हैं आशा जानी चाहिए आशा रहता जब तक न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं आशा वासना का सूक्ष्मतम रूप है आशा का अर्थ है जो आज नहीं हुआ कल होगा जो आज नहीं हो पाया कल कर लेंगे आज चूक गए कल ना भूलेंगे कल ना चूकेंगे। आशा का अर्थ है जीवन को कल पर टालने की सुविधा रोज रोज हारते लेकिन कल की आशा बचाए रखते बहुत घुटन है कोई सूरत बयान निकले अगर सदा ना उठे कम से कम फुगा निकले फ़ीर शहर के तन पर लिबास बाकी है अमीर शहर के अरमा अभी कहाँ निकले हकीकते हैं हकीकते हैं सलामत तो ख्वाब बहु तेरे मलाल क्यों हो जो कुछ ख्वाब रायगा निकले कुछ सपने अगर झूठे निकल गए तो इतना दुखी होने की क्या ज़रूरत हकीकते हैं सलामत तो ख्वाब बहुत तेरे और अभी संसार तो बना है तो और सपने बना लेंगे मलाल क्यों हो जो कुछ ख्वाब रायगा निकले कुछ ख्वाब झूठे निकल गए कुछ सपने सचना सिद्ध हुए तो इसमें दुखी होने की क्या बात है आदमी हारता है एक में तो लोग उसे आश्वासन देते हैं क्या घबराते हैं एक बार आदमी हार जाता है दूसरी बार जीत जाता है दूसरी बार हार जाता है तीसरी बार जीत जाता है चले चलो जीतोगे हालांकि संसार में कोई अब तक जीता नहीं यहां सभी हारे जीत यहां संभव नहीं हार यहां स्वभाव है लेकिन आशा कहे चली जाती है आज हार गए ठीक से संघर्ष न कर पाए विधि विधान न जुटा पाए अब समझदार भी हो गए ज्यादा अनुभव भी हो गया कल जीत लेंगे ऐसे जो कभी नहीं घटता कभी नहीं घटेगा उसकी आशा में हम जीए चले जाते और हाथ से रोज रोज जीवन चुकता जाता है इधर जीवन राख हुआ जा रहा है उधर आशा सुलगती रहती सुलगाए रखती हम दौड़े रहते वासना से भी ज्यादा खतरनाक पकड़ है आशा की क्योंकि ऐसा तो दिखाई पड़ता है कि बहुत से लोग वासना से उब जाते मगर आशा से नहीं उगते इधर वासना से उबते हैं तो भागते संसार छोड़कर लेकिन सन्यास में भी आशा को तो जलाए ही रखते कि जो संसार में नहीं मिला वो सन्यास में मिल जाएगा महावीर की दृष्टि में संन्यास घटता है जब तुम आशा रहित हो गए जब तुमने यह स्वीकार कर लिया कि कुछ होता ही नहीं होने वाला नहीं सब आशाएं व्यर्थ हैं, धोखा है प्रवंचना है मृग मरीच का है तुम तो घबराओगे तुम कहोगे अगर ऐसा आदमी आशा रहित हो जाए हताश हो जाए निराश हो जाए तो जिएगा कैसे चलेगा कैसे उठेगा कैसे सुबह बिस्तर से बाहर कैसे निकलेगा अगर कुछ भी नहीं होना है तो बिस्तर से बाहर निकलने का भी क्या प्रयोजन हम डरते हैं हम डरते हैं कि ऐसा आदमी अगर निराश हो गया तो फिर जीना असंभव है श्वास लेना असंभव है लेकिन हमें पता नहीं निराश भी हम तभी तक होते हैं जब तक आशा है जब आशा बिल्कुल विदा हो जाती तो निराश भी होने को कुछ नहीं बचता इसे समझना निराशा आशा की असफलता है निराशा आशा का अभाव नहीं निराशा आशा की असफलता है जिस आदमी ने आशा छोड़ दी उसी साथ निराशा भी छूट गई अब निराश होने को भी कुछ ना बचा जब आशा ही ना बची तो निराश होने को क्या बचा जब जीत का कोई ख्याल ही ना रहा तो हारोगे कैसे इसलिए लाउजू कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूं जीत होती ही नहीं और मैं जीत की कोई आकांक्षा नहीं करता हूं मुझे कोई हरा नहीं सकता कैसे हराओगे उस आदमी को जो जीतने के लिए आतुर ही नहीं जिसने जीतने की व्यर्थता को समझ लिया उसे तुम कैसे हराओगे हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं आशा निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं स्वर्ग नर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तुम दुख से बचना चाहते हो सुख पाना चाहते हो मिलता तो दुख ही है तुम निराशा से बचना चाहते हो आशा को उकसाए रखते हो मिलती तो निराशा ही है महावीर कहते हैं आशा रहित हो जाओ आशा से शुद्ध हो जाओ आशा को छोड़ दो आशा के छोड़ते ही एक क्रांति घटती वो क्रांति है भविष्य का विसर्जित हो जाना वो क्रांति है भविष्य का समाप्त हो जाना निराशा नहीं आती भविष्य विदा हो जाता है और भविष्य के विदा होते ही तुम्हारी ऊर्जा यहीं और अभी ठहर जाती वही ध्यान का पहला चरण ऊर्जा यहां अभी ठहर जाए कल में न भटकती फिरे कल में तलाश ना करे आज और यहीं और इसी क्षण तुम्हारा सारा अस्तित्व संगठित हो जाए अभी तुम बिखरे बिखरे हो कुछ अतीत में पड़ा है जो अब रहा नहीं कुछ वहां उलझाए कुछ क्या काफी उलझाए नब्बे प्रतिशत आदमी अतीत में उलझा है, किसी ने गाली दी थी 20 साल पहले अभी भी वहां उलझाव बना है 30 साल पहले कोई मित्र चल बसा था दुनिया से अभी भी घाव बना है 15 साल पहले कोई हार हो गई थी अभी तक उसकी तिक्तता जीप पे बनी है अभी तक छूटती नहीं अभी तक बार बार याद आ जाती नब्बे प्रतिशत आदमी वहां उलझा है जो है नहीं और जो दस प्रतिशत है वो वहां उलझा है जो अभी आया नहीं ऐसे हम शून्य में जीते यही ठीक अर्थ है माया में जीने का माया का अर्थ है उसमें जीना जो नहीं है अतीत और उसमें जीना जो अभी आया नहीं भविष्य और ब्रह्म में जीने का अर्थ है अभी जीना यहीं जीना सौ प्रतिशत इसी क्षण में इकट्ठे हो जाना सारी प्राण ऊर्जा इसी क्षण में आके इकट्ठी हो जाए केंद्रित हो जाए संगठित हो जाए एकाग्र हो जाए तो उस ऊर्जा की एकाग्रता एक में ही हमारा पहला संबंध पहला साक्षात्कार सत्य से होता है इसलिए महावीर कहते हैं आशा रहित हम अपने को धोखा दिए चले जाते हैं हम कहते हैं कल अच्छा हो सकेगा मनुष्य की बड़ी से बड़ी जो भ्रांति की कला है वो ये है कि कल थोड़ा सुधार हो जाएगा आज दुकान ठीक नहीं चल रही कल चलेगी आज ग्राहक नहीं आए कल आएंगे आज सम्मान नहीं मिला कोई कारण नहीं कल क्यों ना मिलेगा थोड़ी और कोशिश करें प्रत्येक नया दिन नई नाव ले आता है लेकिन समुद्र है वही सिंधु का तीर वही प्रत्येक नया दिन नया घाव दे जाता है लेकिन पीला है वही नैन का नीर वही कुछ बदलता नहीं पीछे लौट के देखो रेगिस्तान की तरह रिक्त है जीवन अपने अतीत को देखो वहां कुछ भी नहीं न होने के कारण ही जो जो तुम अतीत में चूक गए हो वो तुम भविष्य में रख लिए हो जो तुम्हें पीछे नहीं मिल सका उसे तुमने आगे सरका लिया है जो तुम सत्य में नहीं पा सके उसका सपना देख रहे हो जब महावीर कहते हैं कि आशा रहित तो उनका अर्थ यह है सत्य यहां है इस क्षण तुम इस क्षण से और कहीं ना भटको तुम इस क्षण में लौट आओ इस क्षण में होगा मिलन इस क्षण में घटेगी वो क्रांति जिसको समाधि कहें सम्यक ज्ञान कहें या कोई और नाम देना हो तो और नाम दे इस क्षण से द्वार खुलता है अस्तित्व में यह क्षण द्वार है केवल वर्तमान सच है से सब झूठ है जो बीत गया बीत गया अब नहीं जो नहीं आया अभी नहीं आया है जो बीत गया वो कभी सच था जब वो वर्तमान था और जो नहीं आया है वो कभी सच होगा लेकिन तभी जब वर्तमान बनेगा तो एक बात तय है कि केवल वर्तमान के अतिरिक्त और कुछ भी सच नहीं होता तो तुम वर्तमान में होने की कला सीख जाओ तो सत्य के साथ हो जाओगे सत्य से सत्संग जुड़ेगा